प्रण uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.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 दर्शनार्थ तो दोनों उनचालीस अच्छा कौन सा सूत्र बोल रहे उनचालीस चालीस में एक कम थर्टी नाइन न ना कार्य नियमा उभाय था दर्शनार्थ व वा बाद वाली पोष्टक वाली संख्या बोलिए वो प्रक्षिप्त हटा करके वो होगा शायद सूत्र बोलिए थर्टी नाइन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 पृष्ठभूमि से पता लगेगा उस अलग अलग श्रोताओं के लिए अलग अलग शब्द बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा कभी किसी, किसी के लिए जाना बिल्कुल लिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं किसी को ये पता है कि राम गांव को जा रहा है लेकिन किस लिए जा रहा है ये नहीं पता है तो वो कह रहे राम गांव में जा रहा है दूध लेने के लिए अब ये वाक्य बोला जायेगा तो दूध लेने के लिए ये इसका विधेयक होगा इसका विधान करना चाहते है ये बताना चाहते हैं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 और अगला सीख किसकी सिद्धि के बारे में बात की वाच्यवाचक संबंध जो पीछे चल रहा है ठीक है और वो भी खास तौर से वेद के संदर्भ में ठीक है कि वेद के अर्थों का ज्ञान कैसे होता है वो सारा बताते हुए तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इन तीन चीजों से तो वेद की वेद का ज्ञान नहीं होता है चौथी इकतालीसवें सूत्र में तो मैंने कहा नहीं यज्ञादी का स्वरूप से वर्णन हुआ मिलता है तो उसका भी पता लगता है तो ऐसे वेद के अंदर किन चीजों का ज्ञान होता है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 मतलब कोई दृष्ट अर्थ वाला हो चाहे अदृष्ट अर्थ वाला क्योंकि तो वेद में जो चीजें बताई जाएंगी कुछ तो यहां भी दिखेंगी वो दृष्ट अर्थ है जो यहां पता नहीं लगता है अदृष्ट है जैसे मुक्ति की बात हो गई मुक्ति यहां थोड़ा दिख रही है हमारे को तो उसमें हम कैसे करेंगे वाच्यवाच अक्षम दृष्ट और अदृष्ट अर्थ का तो ये जो ये जो निर्वचन है ये दृष्ट अर्थ को भी बताता है अदृष्ट अर्थ को भी बताता है तो योग्य अयोग्य योग्य मतलब जिसको हम यहाँ देख सकते हैं वो दृष्ट और अयोग्य मतलब जिसको यहां नहीं देख सकते ऐसी अर्थों में प्रतीति का जनकत्व होने से प्रतीति मतलब अनुभूति ज्ञान बोध का उत्पादक होने के कारण से तत्सिद्धि इस वाच्यवाचक संबंध की इसमें खासतौर से व्युत्पत्ति की इसकी सिद्धि होती कि व्युत्पत्ति से हम दृष्ट अदृष्ट सब चीजों का बोध कर सकते हैं उत्पत्ति से दृष्ट अदृष्ट दोनों का बोध हम कर सकते हैं उत्पत्ति का क्या अर्थ है उत्पत्ति मतलब जानते हैं वि उत्पत्ति व्युत्पत्ति विशेष रूप से उत्पत्ति व्युत्पत्ति अब उत्पत्ति का यहां अर्थ है ये शब्द बना कैसे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? आपका नाम क्या है सुनीता सुनीता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 ठीक है आप सुनीता हो या ना हो नाम तो आपका रख दिया हो भी सकता है आप सुनीता हो और आप नहीं भी हो लेकिन नाम तो सुनीता है ये आपका किसी व्यक्ति का नाम पंकज रख दिया वो पंकज हो या नहीं हो पंकज मतलब किचड़ में उत्पन्न होने वाला वो किचड़ में उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ उससे कोई लेने देना नहीं है ये होते है हैं रूढ़ी शब्द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 तो पाणिनी का यह कहना व्याकरण शास्त्र का ये कहना है और इसी तरह निरुक्त का भी ये प्राचीन शास्त्र परंपराज में यही स्वीकार करते हैं अब कुछ शब्द रूढ़ी भी आ जाते हैं उनको भी उत्पन्न मानते हैं सारे शब्द व्युत्पन्न है सार्थकता है उसके यूं ही नहीं भाषा बनी है कुछ भी बोल दिया कुछ भी नाम रख दिया अब आजकल बहुत सारे नाम रखते हैं ना बच्चों के उनके पूछे इसका अर्थ क्या है बोल सकते हैं उदाहरण कुछ रिंकू क्या कहते क्या कहते कुछ कुछ भी नाम ऐसे रख दो चिंटू ठीक है ऐसे ऐसे कुछ भी नाम रख देते हैं उनका क्या अर्थ है कुछ नहीं यह थोड़ा बिगाड़ के रख देते हैं और एक नाम होते हैं कि भी व्यवस्थित तो है उनकी सार्थकता होती है सबकी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 पर्यायवाची नाम है उन्हीं से उनका गुण पता लग जाता है मान लीजिए एक औषधि का नाम है वर्षाभू वर्षाभू वर्षा मतलब वर्षा, वर्षा में भू मतलब होने वाली पुनर्नवा होता है पुनर्नवा रिष्ट भी आता है पुनर्नवा मंडूर बनता है लतासी होती है पुनर्नवा कुछ लोग साठी को भी पुनर्नवा बोलते हैं साठी होती है ना खेतों में आ जाती है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 कैसे निशंग बाद जैसे मनुष्य के सिंग से कोई चीज कह कि से बना दी तो बनी नहीं सकती क्योंकि मनुष्य का सिंग ही नहीं होता असंभव है ये कल्पना कि असद से उत्पन्न हो जाए ये असंभव है गलत है तो इस सृष्टि की कोई ये व्याख्या करने लगे कि अभाव से उत्पन्न हो गई है तो बोले ऐसा नहीं हो सकता तो जो संभावित कल्पनाए है परिकल्पनाएं हैं लोग कि कैसे हुआ होगा कैसे हुआ कैसे बना उसमें निषेध करते जाए नहीं ये नहीं हो सकता न असत ख्यानमसिंग हो गया ये इसकी सार्थकता है ये सृष्टि की रचना से संबंधित वो चर्चा आज भी वैज्ञानिक करते हैं परिकल्पना है कि भाई ये किससे बन गया कैसे बना ये यूनिवर्स बन कैसे गया इसका मैनिफेस्टेशन ये प्रकटीकरण हुआ कैसे आया कहा से यह अनादि प्रश्न है मनुष्यों में सदा रहेगा और इसकी खोज चलती रहेगी आज भी विज्ञान कितना समय धन इस बात के लिए लगाता है वो इस निष्कर्ष पर वो भी पहुंचे हुए कि अभाव से तो उत्पत्ति नहीं हो सकती कुछ ने परिकल्पना की भी हो तो वो निषेध हो गया उसका अभाव से तो उत्पत्ति हो नहीं सकती न असताख्यानम यह इसकी सार्थकता इस सृष्टि को समझने के लिए इसके रहस्य को कि आखिर ये है बना कैसे तो बोले अच्छा असत से नहीं बना तो यू ही मान ले कि यह था और बस हमारे सामने आ गया जैसे कि समुद्र में मछली हो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 नष्ट होती हैं चीजें और नष्ट होती हैं तो इसका मतलब है वो उत्पन्न भी हुई हैं और उत्पन्न हुई है तो ये नहीं कह सकते कि ये सत थी पहले से पहले से भी थी घड़ा हमारे सामने कोई लेकर के आए तो बोले कैसे बना बस वो था आपके सामने आ गया सामने आ गया तो ये सामने तो आया अब ये सत था और आ गया यहां पर मतलब बना नहीं है कभी देखिए घड़ा तो नष्ट होता है नष्ट हो गया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 हम ऐसे ही समझ रहे हो कि ये तो सामने है भ्रांति हो हमारी ऐसा भी तो मान सकते हैं ना क्योंकि कारण तो पकड़ में आ नहीं रहा है ना सत है ना असत है ना अनिर्वचनीय इसको क्या माने बोले इसको भ्रांति मान लो ना फिर ये समस्या ही नहीं रहेगी कि आया कहा से बस ये भ्रांति है खत्म बात हो गई तो बोले कोई ऐसा कहे तो बोले वो भी नहीं हो सकता तो पचपनवा सूत्र है ना अन्य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 ये इसका वर्गीकरण हुआ तो मौलिक प्रश्न है ये, ये आखिर है क्या इसके बारे में चिंतन चल रहा है वो इन्होंने इन पांच सूत्रों के अंदर बताया अन्य कोई बोलो जी अड़तीस है एक अड़ लग अड़तीस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 तरणकारी संबंध है हमें पता लग जाता है अब किसी ने आम खाए हैं पेड़ कभी देखा नहीं है अब यहां बगीचे में आके देखा कि भाई ये तो अच्छा ये यहां लटके हुए हैं ये तो आम वो पता लग जाता है कि ये आम पेड़ से होता है ये तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं ना कि चीनी कौन से पेड़ पे लगती है पच्चीजें तो पेड़ पे लगती है तो चीनी कौन से पेड़ पे लगती है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 उन वस्तुओं की अपनी शक्ति है जिसके आधार पर हमें बोध हो जाता है यही कहो कि ये ऐसी चीज है जो उनमें आश्रित है बस दोनों तरह से कैसे सकते आ, अगले को दीजिए अभी दीजिए शब्द में आपने बताया बोलिए जगत की उत्पत्ति जो है सत और असत से होती है ऐसा नहीं कहा मैंने जगत की उत्पत्ति सत और औसत से होती है ऐसा कहा बोला मैंने जगत की खाती जो है जी हाँ। जगत जो है वो सतसत दोनों रूप में है दोनों रूप में है ठीक है।, है तो क्या वेदों को भी अफर अफर वेदों को जी। कह सकते हो अगर इसी दृष्टि से देखना है तो अभी प्रकट है हमारे सामने है ये सत रूप में है जब प्रलय हो जाएगी तो असत रूप हो जाएगा सतसत है असत का मतलब ये नहीं है कि वो उसका नाश हो गया वो तो नाश है कारण अलय कारण में विलीन होना ही असत तो होना है उसका तो प्रलय अवस्था में यह असत रूप में चला जाता है कारण रूप में और अभी प्रकट रूप में सत रूप में होता है ये हमारी दृष्टि से कि हम उसको अनुभव कर सकते हैं ये अभिव्यक्त तो, और अभिव्यक्त तो रूप है और प्रलय अवस्था में अन है हम उसको जान नहीं सकते अभी की दृष्टि से नि सत असत ख्या अन्य बोली अगलों को दीजिए हथ खड़ा कर दें अपने आप ओ जी ये नाइन्टी फोर नंबर है नत्वांतर स्वादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्धि न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्ष सादृश्य का मतलब समानता ये भिन्न तत्व नहीं है ये सादृश्य है ये भिन्न तत्व नहीं है क्यों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 तो जब एक पत्ते को देख रहे थे तब तो वो समानता नहीं थी केवल आम का पत्ता था इसको भी देख रहे थे तो केवल आम का पत्ता था समानता नहीं थी दोनों को पास में ले आए तो ये समानता हो गई तो ये समानता इन पत्तों से अलग चीज है तत्वांतरम सादृश्यम अलग से कोई वस्तु नहीं है इन दो पत्तों से अतिरिक्त तो कोई वस्तु आ गई है ऐसा नहीं है लेकिन अलग बोध तो हो रहा है ना हमारे को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 अंदर उतर गई, ऊपर से जा रही थी वो अंदर उतर गई। इनको दीजिए तो, तो नहीं हुई है जैसे पति वैसा ही ये नहीं है, जैसी लिया वैसी जैसा पृष्ठ संख्या बोलिए तीन सौ छियालीस हाँ हाँ जी वस्तुओं की अधिकारिक समानता के अतिरिक्त सादृश्य कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है यह वाक्य समझ में आ गया और इस समानता रूप सादृश्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो जाता है वस्तु को देखते हैं तो उसका भी ज्ञान हो जाता है ठीक है जैसे बकरी जै, जैसी बकरी वैसा हिरण ये हमने कहा तो कुछ ना कुछ समानता देख रहे हैं वैसे तो बकरी हिरण अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी कोई बकरी ऐसी हो जो हिरण जैसी हो या कोई हिरण है ऐसा हो जो बकरी जैसा हो छोटा कुछ ना कुछ समानता तो है ना कुछ कुछ समानता है ना बकरी जैसी अंतर तो होता ही है लेकिन कुछ समानता है तो जैसी बकरी वैसा हिरण जैसी गाय वैसी नील गाय तो तो अंतर होते हुए भी हम कुछ समानता देख लेते हैं ना उनमें जैसी भैंस वैसी जर्सी गो जर्सी गायें कैसी होती है भैंस जैसी क्या भैंस की जैसी क्या होती है नहीं क्या नहीं काली होती है वो तो, तो सफेद भी होती है समानता क्या होती है तो रंग की समानता नहीं, नहीं। तो देसी गाय भी काली होती है कोई कोई क्या समानता है जर्सी गाय में और भैंस में क्या समानता है सींगों की समानता पैरों की समानता नहीं तो कोई भैंस से समानता नहीं इसकी भैंस के साथ क्या समानता है जर्सी गाय की एक तो पीठ पे जो वो ककुद बोलते हैं उसको टाड बोलते हैं देसी गाय में तो वो होती है यहां जो दो देसी गायें हैं उनमें है या जो दो जैसी गायें हैं उनमें नहीं है बिल्कुल वो रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है पीछे जो आती है ना सीधी लंबी भैंस में भी ऐसी ही होती है एक तो ये समानता हुई ठीक है और दूसरी दूसरी गलकम्बल गले के नीचे वो लटकती भी खाल रहती है ना मोटी मोटी उसको कहते हैं गल कंबल कंबल की तरह मोटी होती है कभी छू के देखना उसको मोटी मोटी होती है ना जैसे आजकल नए नए मुलायम मुलायम कंबल आते हैं ना मोटे मोटे कैसे आते हैं नए तरीके के कंबल <laughs> ऐसे होते हैं छू के देखना उसका कभी बाल भी होते है उसमें मुलायम होता है वो गले के नीचे जो लटकता हुआ होता है इसको गल कम्बल बोलते है भैंस में होता है क्या वो नहीं ध्यान दिया हो तो आप दे लेना जिन्हों पशुपालन करते हैं उनको तो पता ही है शहर वालों को नहीं पता है तो देख लेना कभी और इन गायों में भी देख लेना उन दो गायों के तो यहाँ लटकता हुआ है और बाकी जो दो गायें हैं उनको ये नहीं लटक रहा है गल कंबल नहीं है ये भैंस की तरह हो गया ना दोनों का ठीक है देखने से पता लगेगा हम गाय की तरह है भैंस की तरह है हम मनुष्य गाय की तरह भैंस की तरह किसी की तरह नहीं है नहीं इन दो चीजों में देखो ना जो हम जर्सी गाय की समानता देख रहे हैं दो चीजों में एक टाट हमारे भी है क्या ऊपर पीछे यहां पर नहीं है ना हमारे हमारे भी नहीं है और हमारे गलकंबल है क्या हमारे भी नहीं है हम किसकी तरह है गाय की देसी गाय की तरह, तरह या भैंस की तरह से जर्सी गाय की तरह से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 गाय तो पता नहीं कौन सा पशु देसी गाय है उसमें पूछे और वो लगी हुई है और गल कंबल भी लगा हुआ है मनुष्यों के जो निकट होता है उससे अधिक प्रेम होता है ना? पर कोई कोई होते हैं जो भिन्न होता है उससे प्रेम करते हैं निकटता वालों से प्रेम नहीं करते किसी को देसी गाय पसंद आती है किसी को जर्सी गाय पसंद आती है हो गया ये और पढ़ू इसमें हो गया अच्छा और किसी को आगे चले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 भोक्तु अधिष्ठान भोक्ता आत्मा के अधिष्ठान से भोगायतन निर्माणम भोगायतन का निर्माण है अन्यथा यदि ऐसा ना माने तो कोई ये कहे कि आत्मा भोक्ता यहां पर नहीं है बस बिना उसके ही ये भोगायतन बना दिया है ये शरीर वैसे ही बना दिया आत्मा नहीं है इसमें अधिष्ठाता नहीं है और आत्मा के लिए ये बना भी नहीं है ये तो वैसे ही बना दिया है बोले यदि ऐसा माने तो अन्य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 सामान्य अवस्था में आत्मा थी तो सड़ नहीं रहा था अभी तो हमारे को इसमें सिल्ला नहीं लगानी पड़ रही है बर्फ की या फ्रिज में नहीं रखना पड़ रहा है तो भी नहीं सड़ रहा ये उस समय हमें अतिरिक्त उपाय करना पड़ता है इसको सड़ने से बचाने के लिए और नहीं तो ये सड़ेगा ही, अन्य उपाय नहीं करते तो ये सड़ेगा तो भोक्ता का अधिष्ठान होने से इस भोगायतन का निर्माण है और यदि भोक्ता को नहीं मानेंगे तो अन्यथा पूती भाव प्रसकती है जैसे मरने के बाद में सड़ता है ऐसे अभी भी सड़ जाना चाहिए फिर तो इसलिए आत्मा तो भो, इसमें भुगतता है अतिरिक्त है। पूछना है समझ में आ रही है बात ये तो आगे एक सौ सूत्र बोलिए भृत्य द्वारा स्वामी अधिष्ठिति ही नहीं कांता अब इसी बात को समझाने के लिए भृत्य नौकर और स्वामी उसका उदाहरण दिया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 घतार्थत् जो संघत चीजें हैं वो परार्थ को बताती है अनुमान किया था ये शरीर भी संघत है देह भी संघत है मतलब मिल करके बना हुआ है संघात है अनेक घटकों से मिलके बना हुआ है कोशिकाओं से बनाए हाथ पैर और ये सारे अवयव हैं इन सबसे मिलकर के ये बनाए हड्डी मांस आदि सबसे तो इसको देख करके हमें पता लगता है कि इसका कोई ना कोई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 यह भी हमें हमारे बस की बात नहीं है तो आगे की बात होगा जब होगा तो इन तीन जगह पर ब्रह्म रूपता होती है समाधि सुषुप्ति, मोक्षेशु ब्रह्म रूपता अब ब्रह्म रूपता का क्या मतलब है यह देखना है एक तो कोई कहे कि ब्रह्म ही बन जाता है अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता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 अपवर्ग होता है नहीं होता है जहां क्लेश रहित स्थिति होती है दुख रहित स्थिति होती है बोले होती है बोले सुषुप्तस्य से जो सोया हुआ है लेकिन स्वप्न अदर्शन है सपना नहीं देख रहा हूं बाहर से तो हमें लग रहा है कि ये सोया हुआ है सुषुप्त है अंदर से सपने देख रहा है वो नहीं इसलिए निषेध किया स्वप्न आदर्श ने क्लेशाभाव वहां जैसे क्लेश का अभाव होता है ऐसा अपवर्ग में भी हो सकता है पूर्व पक्षी अपवर्ग का खंडन कर रहा था कि वहां क्लेश होता ही नहीं है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 तो ये समानता नहीं लेंगे तो भी निमग्न रहता है। नहीं नहीं नहीं ये तो साध्य कोटि में है कि वो ब्रह्म में निमग्न है या नहीं आपको ये पता लगता है क्या कि सुषुप्ति में मैं ब्रह्म में निमग्न हूं वो बात मत बोलिए अभी जो अनुभव में नहीं है वो मत बोलिए। आप ये देखिए कि सुषुप्ति में हमें होता क्या है ये जगने पर लगता है या सुषुप्ति में लगता है जगने पर छोड़ो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 ये कुछ भी नहीं रहता है अच्छा इसमें कुछ भिन्नता रहती है किसी व्यक्ति में सुशुक्ति में कोई कैसा भी हो अच्छा बुरा अपराधी हो देवता हो राजनेता हो नागरिक हो कुछ भी हो सैनिक हो अंदर एक जैसा रहता है नहीं इन सब से पृथक स्थिति में रहता है ये सुशुक्ति बाह्य संसार के विषयों से किए स्मृति से रहित स्थिति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 और सुषुप्ति सुशु, में ऐसा है समाधि में और मुक्ति में भी ऐसा ही होगा ये सब कुछ नहीं उसे पता है ये तो चोले के हैं बाहर के हैं कुछ नहीं सब चीज हट चुकी है आत्मा बस अपने रूप में रहेगा इन सब से रहित स्थिति परमात्मा अपने लिए सोचता है कि मैं कैसा हूं जवान हूं बूढ़ा हूं इतने दर, इतना इतना ऐसा ही जो लौकिक प्रकृति का विषय जुड़ करके परमात्मा कुछ भी नहीं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 संतुलन भी कर जाएगा कुछ का कुछ बोलेगा निर्णय नहीं ले पाएगा बेचैन हो जाएगा कुछ दिन अगर नहीं सोए तो बिल्कुल ना सोने दिया जाए तो और बहुत तड़पता है आदमी अपराधियों को आतंकवादियों को परेशान करने का एक तरीका ही है उनको सोने नहीं देते नींद आती है फिर जगा देते हैं उनको पानी छिड़क देंगे उनपे पिटाई कर देंगे सोने नहीं देंगे उनको बिस्तर पर नहीं बिठा के रखते हैं बैठे बैठे भी बस नींद ही आती रहती है फिर उसको बै नहीं पागलों को ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल नींद नहीं आती है कम आती है ये हो सकता है विक्षिपताए नहीं आती है चिंता हो जाती है तो नींद उड़ जाती है हमारी बहुत सारे कारण है नींद न आने के किसी को कम आती है वृद्धावस्था में भी कम हो जाती है रोग के कारण कम होती है लेकिन फिर भी कुछ तो सोते अब बिल्कुल ना सोने दिया जाए तो सब परेशान हो जाएंगे क्षमताएं कम हो जाएंगी थोड़े से दिन कुछ घंटों दो तीन दिन में ही उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुषुप्ति को ना चाहता हो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 साधारण बताएं हो